सांकर भाष्यार्थ छंदोज्योपनिषद शांकश खंड वृक्ष के दृष्टान द्वारा उपदेश सुनो दृष्टान्त मैं इस विषय में इस दृष्टान्त को सुनो अस्म्य महतो वृक्ष से हनिया मध्ये हनियाद्रेनिया प्रभुतः यदि कोई इस महान वृक्ष के मूल में आघात करे तो यह जीवित रहते हुए ही केवल रस स्राव करेगा यदि मध्य में आघात करे तो भी यह जीवित रहते हुए केवल रस स्राव करेगा और यदि इसके अग्रभाग में आघात करे तो भी यह जीवित रहते हुए ही रस रस्राव करेगा यह वृक्ष जीव आत्मा से ओतप्रोत है और जलपान करता हुआ आनंद पूर्वक स्थित है हे सौम्य महत्नेकश शाखादियुक्त वृक्षत स्थित वृक्षम दर्शयनाह यदि यह कस्यदस्य कसिद मूलभिया सकृदघातम न सुष्यती जीवन्न होती तदा तस् रस श्रवेत यथा तथा यो मध्ये जीवन जीवन श्रवेत तथा हाजीवन स्रवत्था योग्रेनियावन स्रवेश सृक्षई इदान जीवेनात्मनाभूतुव्या पेपीयमो पिबन्ुदक रसान मूल गृहन मोद मानो हर्षम प्राप्त ये सौम्य इस प्रकार संबोधित करके सामने स्थित वृक्ष को दिखलाते हुए कहते हैं इस महान अनेक शाखादि से युक्त वृक्ष के मूल में यदि कोई कुल्हाड़ी आदि से आघात करे तो एक ही आघात से वह सुख नहीं जाता बल्कि जीवित ही रहता है उस समय केवल इसका कुछ रस निकल जाता है तथा यदि कोई मध्य में आघात करे तो भी यह जीवित रहते हुए ही रस कर देता है और यदि अग्रभाग में आघात करे तो भी यह जीवित रहते हुए ही रस स्राव करता है इस समय यह वृक्ष जीव आत्मा से अनुप्रभूत पूर्णतः व्याप्त है और अत्यंत जलपान करता हुआ तथा अपनी जड़ द्वारा पृथ्वी के रसों को ग्रहण करता हुआ मोद होता हर्ष पाता हुआ स्थित है असयादिका यदि काम जहा जीवो सा साशुष्यति, शुष्यती द्वितीया साशुष्यति, त्यथ साष्यति तृतीयाँ जहा त्यथ साष्यति सर्व यदि इस वृक्ष की एक शाखा को जीव छोड़ देता है तो वह सूख जाती है यदि दूसरी को छोड़ देता है तो वह सूख जाती है और तीसरी को छोड़ देता है तो वह भी सूख जाती है इसी प्रकार यदि सारे वृक्ष को छोड़ देता है तो सारा वृक्ष सूख जाता है तस् से यदा शाखा रोगग्रस्ताहता जीवो जातीसंहरती शाखायाँ विप्रस आत्मसम वांग सा प्राणकरण ग्रामानु प्रविष्टो हि जीवित तदुपसंहार उपस जीवेन चाणयुक् नाशिता पीत चम गीवरी वृक्षं च सद्भावे वर्धयद्रसूपेण जीव से सद्भाव डिंग ते जीवतिषतिशीत पीते जीव इति तसे कांग वैकल्य निमित कर्म यदोपस्थित तदा जीव एक शाखा जहाँती शाखा या आत्मा उपसंहरती अथ तदा सा शाखा उस इस वृक्ष की यदि एक रोगग्रस्त अथवा आहत शाखा को जीव छोड़ देता है उस शाखा में व्याप्त जीवांत उपसंग्रत हो जाता है तो वह सूख जाती है क्योंकि वाणी मन प्राण तथा इंद्रिय ग्राम में जीव अनुप्रविष्ट है इसलिए उनका उपसंघार होने पर वह भी उपसंग्रित हो जाता है प्राण युक्त जीव के द्वारा भी भक्षण तथा पान किया हुआ अन्न जल रस भाव को प्राप्त होता है वह रथ रूप से जीव युक्त शरीर तथा सजीव वृक्ष की वृद्धि करता हुआ जीव के सद्भाव में लिंग है खाए पिए हुए अन्न जल से ही जीव देह में रहता है वे खान जीव के कर्मानुसार होते हैं जिस समय उसके एक अंग की विकलता का निमित्त भूत कर्म उपस्थित होता है उस समय जीव एक शाखा को छोड़ देता है उस एक शाखा से अपना उपसंहार कर लेता है इसके पश्चात तब वह शाखा सूख जाती है जीवस्थिति निमित्तो रसो जीव जीवकर्माक्षिप्तों जीवोपसंहारे नसापगमे चाखा शोष मुपैती तथा सर्व वृक्षमेंद जहाति तदा सर्वोपि सर्वे वृक्ष सोश्यती वृक्ष से रसश्रवणशोषणादी लिंगा जीववत्म दृष्ट्रुतचेत स्थबरा स्थाबरा ये बौद्ध काला दम अतम अत तदसारमिति स्थाबराेतार तद भवति जीव के कर्मानुसार प्राप्त हुआ तथा जीव की स्थिति के कारण रहने वाला रस जीव का उपसंहार होने पर नहीं रहता और रस के निकल जाने पर शाखा सूख जाती है इसी प्रकार जब यह सारे वृक्ष को छोड़ देता है तो सारा ही वृक्ष सूख जाता है वृक्ष के रस स्राव एवं शोषण आदि लिंग से उसकी सजीवता सिद्ध होती है तथा स ऐसा वृक्ष जीवेन आत्मना अनु प्रभूत इस दृष्टांत श्रुति से यह निश्चित होता है कि स्थावर चेतना युक्त होते हैं और इससे यह भी प्रदर्शित हो जाता है कि स्थावर चेतना शून्य होते हैं ऐसा बौद्ध और कालाद मत सारहीन सार है यथास्म वृक्ष दृष्टानते दर्शित जीवेन युक्तों वृक्षो शुष्को रसपानाद युक्त जीवतीते तदपेत मृयत्य जिस प्रकार की इस वृक्ष के दृष्टांत में यह दिखाया गया है कि जीव से युक्त वृक्ष अशुष्क और रसपानादि से युक्त रहता है जिसलिए वह जीवित है ऐसा कहा जाता है तथा उस जीव से रहित हो जाने पर मर जाता है ऐसा कहा जाता है एवमे वालु सोम्य विधि होवा पेतम वा व जीवो मृतोड़ी मै तत्मिद सत्यम स आत्मा तत्वसी श्वेत केव तो भगवान्द्पियती होवाच हे सौम्य ठीक इसी प्रकार तू जान कि जीव से रहित होने पर यह शरीर मर जाता है जीव नहीं मरता ऐसा आरुणि ने कहा वह तो यह अणिमा है एक ही यह सब है वह सत्य है वह आत्मा है और हे के तो वही तू है आरुणी के इस प्रकार कहने पर श्वेत केतु बोला भगवन मुझे फिर समझाइए तब आरुण ने अच्छा सौम्य ऐसा अच्छा कहा एवं एवे खु सौम्य विध्येति होवाच जीव युक्तम भाव किलेद शरीरम ब्रियते न जीवो इति कार्यशेषे चुप्तत्थित ममेद कार्यशेष लास भयादि सर्शना जत्रण जून तनियालास भयादर्शना चाहतन्मरान दुखास्मृति गम्यते अग्निहोत्रादीनाम च वैदिका नाम, कर्म नाम अर्थवत्वान्न जीवो मृियत सजा ऐसो समानम है सौम्य ठीक इसी प्रकार तू जान की जीव जीवापेत जीव से वियुक्त हुआ यह शरीर ही मरता है जीव नहीं मरता ऐसा आरुणि ने कहा क्योंकि कार्य रहने पर ही सोकर उठे हुए पुरुष को मेरा यह काम शेष रह गया था ऐसा स्मरण करके उसे समाप्त करते देखा जाता है तथा तत्काल उत्पन्न हुए जीवों को स्तनपान की अभिलाषा और भय आदि होते देखे जाने से पूर्व जन्मों में अनुभव किए हुए स्तनपान तथा दुखानुभव की स्मृति का ज्ञान होता है इसके सिवा अग्निहोत्र आदि वैदिक कर्मों की सार्थकता होने के कारण भी जीव नहीं मरता स या एशो इत्यादि वाक्य का अर्थ पूर्वत है कथम पुनरद अत्यंत पृथ्वी नाम नाम रूप जगत अत्यंत ततो स्थूल पृथिव्यादीनामजग्दूक्षद्रूपान नामतायतृातेन भूज एवं मगवान्ज्ञापय्त्ति तथा सोमेति होवाच पिता किंतु यह अत्यंत स्थूल पृथ्वी आदि नाम और रूपों वाला संसार अत्यंत सूक्ष्म सद्रूप नाम रूप रही सत्य से किस प्रकार उत्पन्न होता है इस बात को हे भगवन् मुझे दृष्टान्त द्वारा फिर समझाइए ऐसा श्वेत के ने कहा तब पिता ने कहा सौम्य अच्छा ये छांदो ज्योपनषदि ष्ठाध्याय एकादश खंडभाष्यम संपूर्णम